इसका संपादन किया है और सत्यम ने तथा इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने राधामोहन गोकुल जी के लेखों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने से पहले आपको उनके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए पंद्रह दिसंबर अठारह को इलाहाबाद के पास भद्री रियासत में पैदा हुए गोकुल जी भारतीय राष्ट्रीय जागरण के मनीषियों में गिने जाते हैं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 वो प्रेमचंद और निराला की परंपरा के निर्माता उसके अभिनन्न अंग थे तो सुनिए इस पुस्तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग की पहली कड़ी और इसका पहला अध्याय धर्म का ढकोसला मनुष्य समाज में बहुत सी मूर्खताएं, अयोक्तिकता धीरे, धीरे धीरे घर कर चुकी हैं। इन्हें हम चाहे धर्मांधता कहें, रूढ़ी प्रियता कहें चाहे उच्च कक्षा के दार्शनिक या वैज्ञानिक विचार का फल कहें, पर किसी भी अविकृत मस्तक आँख कान रखने वाले को इस बात से इंकार नहीं हो सकता कि मनुष्य जाति के लिए धर्म घातक विष का काम करता रहा है करता है और करता रहेगा हमारे मित्र धर्म मजहब या रिलीजन को अपने अपने तौर पर लंबी चौड़ी व्याख्या कर सकते हैं, करते हैं और इन्हीं अनर्गल व्याख्याओं के बल से इन्होंने सदा जन समूहों को अंधकार में गर्त में रखा है वह रखते हैं, लेकिन वे देखने वाली आँखों को समझने वाले दिमागों को और अनुभव करने वाले हृदयों को यदि वे धर्म की कोकीन ऐसी बिल्कुल गत चेतना नहीं हो गए हों तो धोखा नहीं दे सकते धर्म का अर्थ चाहे धारण करने वाला हो मजहब का अर्थ तुर्की में चाहे गरोह के हो रिलिजन का अर्थ चाहे अंग्रेजी में नैतिक नियमों से बांधने वाला हो किंतु इनके जो व्यवहारिक फल गत सहस्र वर्षों में हम देख रहे हैं वो हमें ये बात कहने को बाध्य करता है कि धर्म मजहब या रिलिजन आदि शब्दों का एक ही अर्थ है और वह है मनुष्य संज्ञापहारी आदमी को पागल बनाने वाला नशा धर्म के मानने वाले छोटे बच्चों से भी अधिक बुद्धिहीन होते हैं। इसलिए धर्मों का संसार में कोई भी सदुपयोग नहीं है मसीह ने बेसमझों की हंसी उड़ाने के लिए एक समय कहा था कि तुम उन गली में खड़े हुए बच्चों के समान हो जो कहता है हमने वंशी बजाई तुम नाचे नहीं और रूठ बैठता है आज भी हम यही देखते है शिया और सुन्नियों का फसाद वहावियों और गैर वहावियों की तकरार कादरियों का पत्थरों से मार डाला जाना मद्रास में रोमन कैथोलिक ईसाइयों और मुसलमानों की मारपीट ग्लासगो में कैथलिक और प्रोटेस्टेंटों की जूतम पैजार भारत में हिंदू मुसलमानों का रक्तपात धर्म के नाम पर इतिहास के प्रश्नों को कलंकित कर रहे हैं दिगंबरों, श्वेतांबरों, आर्यों, सनातन धर्मियों और पंच के उपासकों के आपस के झगड़ों को कोई झुटला नहीं सकता लेकिन जब हम इन झगड़ों की गहरी तह तक पहुंचते हैं, तो मालूम होता है कि केवल लड़क बुद्धि मात्र पागलपन सरा सर बेहूदगी के सिवा कोई भी ऐसा कारण धार्मिक झगड़ों में नहीं होता जिस पर समझदार हंसकर चुप न रह जाए गत कलकत्ते के दंगे की जड़ को ही लीजिए एक 200-250 आदमियों का हिंदू समारोह अपने ढंग पर अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है अस्पताल के कोने पर पुलिस इंस्पेक्टर ने बाजा जिसमें एक ढोलक और एक तुरही थी बंद कर देने को कहा ढोलक बंद हो गई इतने में एक मुसलमान ने आकर ढोलक पकड़ी और कुछ कहा इसके बाद ही मस्जिद से काट ईट पत्थर कांच आदि के प्रहार प्रारंभ हो मुहम्मदी किसी किसी हो गए क्योंकि ईश्वर किसी किसी न कारण क्रुद्ध गया मद्रास में भी ईसाइयों के जुलूस से मोहम्मद खुदा नाखुश हो गया मैं नहीं समझता कि कोई समझदार आदमी इस प्रकार के झगड़े को पसंद करेगा जब खुदा दंगा कराते हैं और गवर्नमेंट तलवार और बंदूकों से खुदा की इच्छा पूरी नहीं होने देती तो मैं गवर्नमेंट को खुदा से लाख बार ज्यादा ताकतवर जानकार और सर्वव्यापी मानूंगा मैंने अपनी साठ वर्ष से अधिक अवस्था में जहाँ तक खोज की धर्म या मजहब को मनुष्य के लिए कहीं भी उपयोगी नहीं पाया ना कहीं मैंने ईश्वर या खुदा की जरूरत देखी वो दिन दुनिया के लिए बड़ा पवित्र होगा जिस दिन मजहबी डिपार्टमेंट मानव समाज से सदा के लिए उठा दिया जाएगा मजहब उसी तरह गुंडेपन की जड़ है जैसे इंपेरियलिज्म वो भाव जो एक मनुष्य को दूसरे के अधिकारों पर आक्रमण करने का रास्ता बताते हैं अत्यंत बुरे हैं। परंतु जो झगड़े रोटी के लिए होते हैं उनमें सार है वो पशु स्वभाव या प्रकृत जन्य है बुरे होने पर भी हमें समय समय पर उनका सामना करना ही होगा और समस्त संसार में साम्यवाद फैलाकर इनको भी मिटाना पड़ेगा परंतु झूठ मूठ धर्म का मिथ्या पचड़ा खड़ा करके मनुष्यों के दुख को चौगुना करना कहा की बुद्धिमानी है मैं नहीं समझ सकता रोटी कपड़े के दुख से दुखी चोर या उठाई गिर जब अपने धनी या संपन्न पड़ोसी का माल चुराता है छीनता या उड़ा लेता है तो उसका कारण प्रकट और पशु प्रवृत्ति का परिचायक है जब कोई धनिक जबरदस्त जाति या व्यक्ति दूसरी जाति या व्यक्ति को लाठी के बल दबाता है और लूटता है तो ये भी मनुष्य से संबंध रखने वाली एक पार्श्विक कृति है परंतु ईश्वर की कल्पना करके धर्मों की बे इमारत खड़ी करना और परस्पर सिर फोड़ना तो पशुओं से भी नीचे गिरे हुए लोगों का काम है क्या सचमुच मनुष्य पशुओं और असभ्यो की अवस्था से भी अभी बहुत नीचा है मुसलमानों ने मंदिर तोड़ने का नमूना हिंदुओं के सामने रखा उन्होंने भी मस्जिद तोड़कर बतलाया कि वे इस कला को सीख चुके हैं लेकिन ये ना मालूम हुआ कि गुरु चेला में किसी को कुछ लाभ भी हुआ ईंट, पत्थर और गारों में पहले लाखों रुपए बिगाड़े फिर उन्हें तोड़ा और फिर सिर तोड़वाए और अब फिर उन्हें तैयार करेंगे इसी प्रकार इस बेहूदगी की पुनरावृत्ति होती रहती है जो मस्जिद और मंदिर टूट गए चाहिए था उन्हें सदा के लिए छोड़ देते वहाँ उन गरीबों के लिए सस्ते झोपड़े बना देते जिन्हें मजहब से ज्यादा शीत और वर्षा से बचने के लिए घर की जरूरत है एक हिंदू जब मुसलमान या ईसाई होता है या एक मुसलमान जब हिंदू या ईसाई बनता है तब चेहरे में बुद्धि में चाल ढाल में कोई अंतर नजर आता है क्या सब जो के त्यों मनुष्य बने रहते हैं हाँ एक बात जरूर है वो ये कि जो आज तक भंग पीकर पागल हो रहा था वो कल से स्कॉच पीकर विक्षिप्त बनेगा मनुष्य जाति के लिए ये कहीं अच्छा होगा कि वो धर्म की शराब पीना छोड़कर सीधा सादा मनुष्य बन बैठे और धर्म के नाम पर रक्तपात कर मनुष्यत्व को कलंकित करने का कारण न बने भारत में इन लड़ाइयों का एक उपयोग ये है कि हिंदू मुसलमान ईसाई आपस में लड़ लडकर लड़ना सीखते हैं, तबियतों को लड़ाका बनाते हैं संभव है एक दिन ये सब मिलकर धर्म के भूत के पंजे से निकलें और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करें देखूं वो पवित्र दिन कब आता है दो तो श्रोताओ सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें मैं अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की पहली कड़ी इस अध्याय का शीर्षक था धर्म का ढकोसला इस पुस्तिका का संपादन किया है कात्यायनी और सत्यम ने तथा इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ में